श्री श्रीजगदंबाई नम श्रीमद्देवी भागवत प्रथमस्कंधतन्यूप जो सर्वचेतन बुद्धि आदि अंत से रहित एवं ब्रह्म विद्या स्वरूपणी भगवती जगदम्बिका है उनका हम ध्यान करते हैं वे हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने की कृपा करें शौनक जी ने कहा महाभाग सूज जी आप महाभाग एवं पुरुष श्रेष्ठ हैं क्योंकि आपने परम पावन पुराण संहिताओं का भली भांति अध्ययन कर लिया है अनग मुनवर व्यास जी ने अठारहों पुराणों का प्रणयन किया और आप अध्ययन करते रहे वे सभी पुराण बड़े ही अद्भुत हैं मानद सत्यवती नंदन व्यास जी के मुखारविंद से पांच लक्षणों एवं रहस्यों सहित उन संपूर्ण पुराणों को आप अच्छी प्रकार जान गए हैं आज हमारा पुण्य फल दानोन्मुख हो गया जिससे आप इस पावन क्षेत्र में पधारें मुनियों को विश्राम देने वाला यह क्षेत्र बड़ा ही उत्तम एवं कली के दोष से रहित है सूर्य यह मंडली पुण्यदायी पुराण संबंधी कथा सुनने के लिए उत्सुक है आप सावधान होकर हमें सुनाने की कृपा करें महाभाग आप संपूर्ण शास्त्रों के वेदता एवं त्रिवृत्थ से रहित हैं आपकी आयु कभी क्षीण न हो भगवान अब आप देव से संबंध रखने वाला पुराण अब आप वेद से संबंध रखने वाला पुराण कहने की कृपा कीजिए सूर्य जिन्हें कान है और जो सुनने के स्वास्थ्य से भी परिचित हैं वे मनुष्य यदि पुराण नहीं सुनते तो वे हदभाग्य हैं जिस प्रकार सर के स्वाद से जीव तृप्त हो जाती है वैसे ही विद्वान पुरुष के वचनों से कर्ण इंद्रियों को महान आनंद होता है यह सभी जानते हैं सर्पों के कान नहीं होते तब भी मधुर स्वरों को सुनकर वे अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठते हैं फिर कान वाले मनुष्य यदि सद्वाणी नहीं सुनते तो उन्हें बहरा ही क्यों न कहा जाए अतएव सौम्य ये सभी विप्रगण तो कथा सुनने की अभिलाषा से सावधान होकर नैमिसारण्य क्षेत्र में बैठे हैं कली के भय से इन्हें महान दुख हो रहा है जिस किसी प्रकार से समय तो बीत ही जाता है अज्ञानी जनों का समय विषय चिंतन में और विद्वानों का समय शास्त्रावलोकन में बीत जाता है यह अनुभव सिद्ध बात है